श्रुति स्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्म शंकर शकर्य शव क्रेता हो अध्याय तदुर्थपाद में सप्तम अधिकरण है ष्ठाधिकरण में सर्वापेक्षा इज्ञादी क्रमशः आंतरिक और बाह्य साधन के क्रम से इज्ञादियों को और समाधियों को बताया इसके बाद अब जो अधिकरण है ये विद्या के प्रसंग में एक वैश्वानर विद्या है उपासना के प्रसंग में एक वैश्वानर विद्या है जो छांदोग्य उपनिषद में है छांदोग्य उपनिषद के इस प्रसंग में फल के स्वरूप वहां सर्वान्न भक्षण की बात आई कि सभी अन्न का भक्षण कर सकते हैं ऐसा कहा है नगधम भवती इत्यादि वाक्य आता है ऐसा ही उनके लिए अन्न कुछ भी नहीं अन, अनन्य कुछ भी नहीं ऐसा कहा तो इस विषय को लेकर के अभी यहां विचार करेंगे कि ये सभी अन्न कहने का अर्थ क्या है कि सर्व शब्द से किस प्रकार अन्नों को लेना चाहिए ऐसे हम ब्रह्म भाव से चिंतन करते हैं तो ब्रह्म की दृष्टि से तो सभी अन्न हो सकता है तो वैश्वान उपासक सभी अन्न का भक्षण करेगा ऐसा एक पार विचार आ सकता है तो इसका यहां उत्तर देना चाहते हैं टीका में देखिए सर्वान्न अनुमत्यधिकरणम अधिकरण का नाम है टीका में कहा यज्ञादीनाम शीना विद्यासन्निहिता तेषदा उक्ता यज्ञादि हो या शि हो आंतरिक और बाह्य साधन इन दोनों का विद्यासन्निहिता विद्या के निकट होने पर यानी विद्या के संबंध में होने पर तत्षदा विद्या के संबंध में तत्षदा मानी गई है यज्ञादियों का और समाधियों का यज्ञादि आंतरिक साधन कहा गया है और समाधि बाह्य साधन है तत्प्रसंगात विद्या सन्निधि उक्ता सर्वान्न अभ्यनुज्ञानस्या विद्याश्रेषता माशंका उसी के प्रसंग में विद्या के सन्निधि में विद्या के फल स्वरूप कहे गए जो सर्वान्न है सर्वान्न अभ्यनुज्ञा फल रूप में कहा कि ये इस प्रकार के जो विद्या रखते हैं यानी जो वैश्वान्य विद्या की उपासना करते हैं प्राण विद्या की उपासना करते हैं जहां प्राण संवाद के विषय में है क्या ऐसे प्राणोपासना जो करते हैं उनको सभी अन्न हो सकता है क्योंकि प्राण के लिए सभी अन्न है इसलिए आ, ये उनके लिए भी जो साधक है उसके लिए भी अन्न हो सकता है ये कहा था तो ये कितना तक किस प्रकार इसको समझना चाहिए ऐसी आशंका होने पर यह प्रकरण आरंभ हुआ यह कहा पहले शारीरिक न्याय संग्रह देखिए चार सूत्रों का अधिकरण है वामदेव उपासना व्रते सर्वस्त्री गमनवत् सर्वान्न भक्षण प्राणविता वो वहां छांदो के उपनिषद में द्वितीय अध्याय का जो उपासना प्रसंग है वहां अनेक प्रकार की उपासनाएं आई है साम को लेकर के पांच प्रकार के साम हैं और सप्तविध साम हैं ऐसे आया ये पंचविध साम सप्तविध साम होने के बाद में ये विशिष्ट फलदायक कुछ सामुपासना वहां बतलाई है उन सामोपासनाओं में एक ऐसा है वामदेव सामोपासना वामदेव सामोपासना उपासना, साम उपासना गृहस्थों के लिए है तो उसमें कहा था वामदेवी उपासना व्रते वामदेवी उपासना व्रत में सर्वस्त्री गमन वत उनको कहा उनके लिए ये कहा कि वो सर्वस्त्री गमन कर सकता है ऐसा उनके उपासना विशेष के लिए कहा अभी एक विशेष नियम है क्योंकि अपनी पत्नी से इधर स्त्री का गमन का निषेध किया है शास्त्र में किंतु यहाँ तो सर्वस्त्री गमन कहा कोई भी ऐसा हो तो उनको कर सकता है ये एक विधान दिया अब उसमें क्या निर्णय दिया कि वो वहां ये कहा कि भाष्यकार आदि ने कहा कि ये तो विशेष नियम है विशेष नियम के अनुसार ऐसा होता है ऐसा एक वामाचार करके भी कर, चलते हैं वामाचार एक तांत्रिक अनुष्ठान होता है और ये भी वामदेव ऋषि के नाम से ही प्रसिद्ध है ऐसे ही ये उपासना है वाम का अर्थ स्त्री ही होती है तो स्त्री को ही वाम कहते हैं तो वाम देवी उपासना व्रत में ऐसा सर्वस्त्री गमन जैसा कहा गया है उसी प्रकार सर्वान्न भक्षणम प्राणविता वो ये तो दूसरे अध्याय की उपासना हो गई उसके उदाहरण को लेकर के पांचवा अध्याय में जो प्राण उपासना है ये प्राणोपासना में सर्वान्न भक्षण प्राणव्यता प्राणव्यता के लिए सर्वान्न भक्षण का इसी प्रकार सर्व अन्न खा सकता है सर्वान्न का अर्थ वो तो मनुष्य है तो मनुष्य का अन्न खाएगा और अन्य अन्य जीवों का भी अन्न खा सकता है ऐसा सर्वान्न भक्षण का तो ये सर्वान्न भक्षण प्राणवेता के लिए कहा तो इसमें सामान्य प्रवृत्त भक्ष्याभक्ष्य भक्ष्या, विभाग शास्त्रम अबाध्य जो सामान्य प्रवृत्त है सामान्य नियम से प्राप्त है जब आप अध्ययन करते हैं यानी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो वहां ही एक नियम पालन होना होता है कि भक्ष्य और अभक्ष्य का सबसे पहला नियम यह होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो भक्ष्य अभक्ष्य विभाग शास्त्र ये सामान्य विधि है क्यों ऐसा नहीं कि कुछ भी आप खा सकते हैं ऐसा नहीं होता तो वहां भक्ष्याभक्ष भक्षिका नियम बताया इसको बोलते सामान्य विधि ये सामान्य सभी के लिए कहा है तो सामान्य प्रवृत्त भक्ष्याभक्ष विभाग शास्त्र को अपबाध्य उसको बाध करके या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो देखना नहीं ये जो प्राणोपासक होगा विशेष जो प्राणोपासक है उसके लिए सर्वान्न हो जाए वो तो कुछ भी खा सकता है बहुत अच्छा है तो ऐसा तो कुछ भी खाना कोई भी चाहता है है और ये खाना बार बार नहीं चाहता तो ये प्राणोपासक के लिए कहा तो फिर कोई भी देखेगा तो उसको ही सोचेगा कि ये ये बहुत अच्छी बात है ऐसा अनुमति दिया तो कोई भी खा सकता ऐसा हो गया तो वो इसलिए क्या करना पड़ेगा तो वो जो प्राणोपासक होगा वो फिर भक्ष्या भक्ष्य का विचार नहीं करेगा जो सामने आए खा और जो इच्छा हो गई खा ले उसको अनन्न कुछ भी नहीं होता कुछ भी खा सकता ऐसा हो गया तो ये शास्त्र में है ये उपासना में छब्दों के परिषद में तो तब क्या किया है? बोल रहे हैं कि वहां भक्ष्य विचार छोड़ दिया क्योंकि वो ब्रह्म भाव में आगे जाना है तो ब्रह्म भाव का अर्थ क्या है सब उसके लिए अन्य बनेगा सब उसके लिए बनेगा उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है कोई ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं है इस प्रकार का भाव में आ जाएगा तो उसी दृष्टि से यहाँ शास्त्र का जो विभाग शास्त्र है भक्षा भक्ष विभाग करता है जो सामान्य शास्त्र है उसको अपवाद्य उसको बात करके विधीयता यदि प्राप्त है सर्व अन्न विधान किया गया है ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होगा पूर्व पक्ष को यही लेंगे। सर्व अन्न का विधान किया गया तो अब उसमें उत्तर यही होगा अश्रुयमान विशेष विधे सामान्य विधि बाधकत्वम अयुक्तम जहां विशेष विधान सुना नहीं गया अश्रूयमाण न श्रूयमाण है अश्रूयमाण अश्रूयमाण है विशेष विधि जहा सामान्य विधि का बाधकत्व नहीं स्वीकार आ जाता है कोई विशेष होगा तो सामान्य को करते विशेष नहीं होगा तो सामान्य को नहीं करते तो सामान्य का ही चलन होता है सामान्य को चलाएंगे तो सामान्य विधि बाधकत्व अयुक्त सामान्य विधि का बाध करना ठीक नहीं है कहा कोई विशेष जवन नहीं सुनाई पड़ा कई बार आया यह नियम है कि विशेष आने पर सामान्य का बाध होता है यदि विशेष नहीं आया तो सामान्य नियम का ही पालन करना होगा तो विधि विशेष विधि कल्पना विधि यदि विशेष विधि की कल्पना होती है तो तब तो सामान्य विधि के द्वारा सामान्य विधि बाधित हो जाती है विशेष विधि के द्वारा सामान्य विधि बाधित हो जाते है यह तो नियम है अविरोध अपेक्ष कल्पनाया न्याय ना सामान्य विधिना ना विरोधात अविरोध अपेक्ष विरोध की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए यानी विरोध नहीं होना चाहिए जो विरोध ना होता हो तो सामान्य और विशेष में देखेंगे तो विशेष विधि सामान्य विधि को बाध करता है और उसमें कोई विरोध की स्थिति हो तो तब तो नहीं करेगा तब तो नहीं करेगा इस न्याय ना तो अविरोध की अपेक्षा रखता है नहीं तो वो न्याय नहीं नहीं ना इस तो सामान्य विधि ना विरोधा और सामान्य विधि के साथ इसका विरोध है किसका ये सर्वान्न भक्षण का विरोध है प्राण विधि को होगा तो सर्वान्न भक्षण करे ये विरोध है इसीलिए अशक्य विधेयक सर्वान्न भक्षण स्तुतिर और दूसरी बात यह है कि सामान्य विधि के द्वारा विशेष विधि का विरोध भी हो रहा है दूसरी बात क्या है कि सर्वान्न भक्षण अशक्य है विधान किया तो उसको करना पड़ेगा तो कौन करने को तैयार है सर्वान्न भक्षण कौन कर सकता है जैसा आपकी कीचड़ में पड़ा हुआ वो सब निकाल कर कोई खा सकता है तो सर्वान्न तो वो भी तो अन्न है क्योंकि आपके लिए अन्न है तो दूसरे के लिए अन्न है तो आपको जो टेस्टी लगे वही खाना है का नहीं जब सर्वान्न खाना है तो सब कुछ खाना पड़ेगा जो भी आया वो भी खाना पड़ेगा तो ऐसे में मनुष्य का अन्न और अन्य जीवों का अन्न सब अन्न खाना पड़ेगा तो ऐसा अशक्य है क्या वो तो शक्य है ही नहीं इसलिए अशक्य विधेय होने पर ये स्तुति मान लिया जाता है दूसरा है सामान्य विधि का विरोध भी हो रहा है सामान्य विधि जो बक्षे अबक्ष विचार है सब विरोध हो रहा है सुनने से आपको अच्छा लगेगा सर्व अन्न खाने के लिए कहा और इसका कोई उदाहरण देके बोलता वो हो भी होगा हो कि हम कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि वहां विधि निषेध नहीं है ऐसा मानते और विशेष करके जो संन्यास लेते हैं संतों के लिए ऐसा बोला जाता क्या देखना है और सब कुछ खा सकता है ऐसा बोलते हैं ऐसा नहीं है सब कुछ खाने का विधान है ही नहीं और सब कुछ कोई खा भी नहीं सकता ऐसा नहीं खा सकता तो वो उसमें विधान को ना जानने से आप कुछ भी खा लेते हैं ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके अधिकार में नियम को नियम है तो नियम को जानना चाहिए हमको पता नहीं हम नहीं जानते हैं ऐसा अज्ञान कोई हेतु नहीं होता जैसा देश में कानून है आप कोई गलत किया मैंने जुर्म है आ, आ, आप आप किया दोष किया तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कानून है ऐसा मालूम नहीं था वो तो कानून से ऐसा आ, सजा होता है यह हमको मालूम नहीं था यह बोलने होगा क्या ऐसा नहीं है आपका आपको यह है कि आप जब नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते आपको कानून जानना ही होगा नहीं जाने तो कानून का दोष नहीं कोर्ट का दोष नहीं वो तो आप, आपका प्रॉब्लम है आप जानना चाहिए था तो ऐसा ही यहां भी है कि आप नहीं जानते हैं और गलत करता है ऐसा नहीं होता आपको जानना चाहिए यदि आप आ, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी का क्या क्या भक्ष्य अभक्ष्य है नियम है वो जानना चाहिए तभी तो उसको ब्रह्मचारी ने कहना है नहीं तो क्या, ओ, क्या ब्रह्मचारी है कुछ नहीं जानता सन्यासी है तो सन्यासी का नियम क्या है ये जानना चाहिए उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार से वो नियम नहीं जानना और नियम का पालन करने का अवसर न रखना ये जो भी ये कुछ भी काम नहीं होता है ऐसा उससे कोई मतलब ही नहीं होता इसीलिए ये यहां सर्वान्न भक्षण इत्यादि कहा है तब भी उसको अशक्य विधेय मान करके नहीं करा माना जाता सर्वान्न भक्षण नहीं होता जो शास्त्र में आपके लिए भक्ष्य अभक्ष्य का विधान किया वही होता है पथ्यापथ्य ये भी देखना पड़ता है क्या आपके लिए पथ्य है क्या अपथ्य है ये भी देखना पड़ेगा नहीं देखने पर उसका दोष हो जाएगा ऐसा होता है इसलिए नियम बनाते समय यह सब चिंतन करके बनाना नियम बनाने के लिए आप नियम कुछ भी बना सकते हैं लेकिन शास्त्र सम्मत नियम बनाना चाहिए शास्त्र सम्मत इसलिए है कि शास्त्र जो आपके हित में कहता है उसके अनुसार आप नियम बनाएंगे तो आपका हित में रहेगा वो आप अपने बुद्धि से नियम बनाएंगे तो आपको पता नहीं है कि कौन सा आपके हित है कौन सा अहित है तो ये आप कहेंगे नहीं ये सब खा रहे हैं तो मैं भी खा रहा हूं अब सब खा रहे आपके लिए खाना है कि नहीं खाना ये देखना पड़ेगा देखे बिना नहीं हो सकता केवल खाने पीने की बात नहीं सभी बातों में ऐसा है। आपको क्या करना चाहिए ये निश्चय पहले शास्त्र से कर ले या परंपरा से जान ले कि मुझे मैं ऐसा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए फिर तो उसके अनुसार आगे कार्य करना पड़ेगा इसलिए यहाँ सर्वान्न भक्षण का विधान यदिवी किया है वो किसके लिए किया एवं प्राण प्राणवेता के लिए कहा नहावा एवं विधि ऐसा जो प्राण है प्राण उपासना करता है वैश्वाण की उपासना करता है तो उनके लिए यह कहा गया और वो भी स्तुति के लिए है क्योंकि वो संभव ही नहीं है प्राण व्यता होकर के भी सब भठन करेगा ऐसा संभव ही नहीं अब सूत्र देखिए सर्वान्नामति प्राणात्ये तदर्शनात् सर्वान्न अनुमतिश्च प्राणात्यय ये जो प्राण संवाद में पंचमाध्याय छांदो्य उपनिष्ठ पंचमाध्याय यदि खंड में ये जो सर्वान्न अनुमति की बात आई है ये प्राणात्यय के समय में यानी प्राण संकट आ गया उस समय प्राण की रक्षा के लिए अपने जीवन की रक्षा के लिए आप बक्षे अभक्ष्य का विचार नहीं करते हुए उस समय जो जीवन रक्षा के लिए जो आवश्यक है उसका आप स्वीकार कर सकते हैं ऐसा वहां कहा गया अब ऐसे कथा है वहां चलिए प्राणात्यय के समय में प्राणात्यय के समय में कुछ भी करते हैं। जैसे हम औषधि औषधि का सेवन करते हैं। या औषधि का सेवन क्या है कि शास्त्र में कहा है कि अब आप जब रोग नहीं है तो औषधि नहीं लेनी चाहिए औषधि जैसा भोजन जैसा रोज खाने की चीज नहीं होती ये ये इसलिए ये लोग जो है ना ये व्यापारी लोगों ने इसे बनाया आपको पहले बीमार कर देंगे बीमार करने के बाद में बोलेंगे रोज ये लेना पड़ेगा नहीं लेगा तो अब तो मर जाएगा हमारे शास्त्र के अनुसार आयुर्वेद हो जिसमें औषधि बताते हैं वो कहते हैं रोज जो लेते हैं वो औषधि नहीं होता वो औषधि का काम नहीं करता वो क्या है शरीर उसको खाना बना देता है कुछ भी आप विश्व भी लोग लो, रोज लेते हैं ना बाद में आपको हजम हो जाएगा वो आपका भोजन बन जाएगा ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया क्यों क्या पता कहा किसको क्या खाने को मिले तो भगवान ने वो सोच करके उस समय सिस्टम ऐसा बनाया है समझ लो कि आप एक दो महीने तक लगातार एक दवाई ले रहे फिर वो दवाई नहीं मानते शरीर शरीर तो उसको खाना मानते वो खाने के साथ हो जाएगा मतलब क्या है कि दवाई का जो काम होना चाहिए जो बीमारी के खिलाफ उसका जो काम होना चाहिए वो करना बंद कर देता है वो भोजन के हिसाब से वो चलेगा और जो विटामिन वगैरह लेते हैं वो तो भोजन के अंतर्गत माने जाते हैं लेकिन अन्य दवाई भी ऐसे। इसलिए कोई भी दवाई स्थिर रूप में नहीं लेना चाहिए ऐसा कहते तो ऐसा ही यहां भी है कि जब इसका अर्थ प्राणात्यय के समय में कुछ भी खा सकता है इसका अर्थ है कि हमेशा उसको खाते रहे हमेशा प्राणाते माना ऐसा होता है क्या तो बीमारी के समय में खा सकता है बोलने से हमारे हमेशा बीमारी ऐसा नहीं होता है ये ये है विशेष तो विशेष में जो कहा गया है ऐसा कहा अब जो आप बीमार है तो कई नियमों का उल, आप पालन करने की आवश्यकता नहीं नियम छोड़ सकते हैं ऐसा विधान है शास्त्र में जैसा कोई बीमार है तो वो गर्म पानी में स्नान कर सकता ऐसा कहा बीमार व्यक्ति को कहा लेकिन बीमार गर्म पानी में स्नान करता है इसका अर्थ है कि रोज आप गर्म पानी में स्नान करेंगे ऐसा नहीं तो रोज आप बीमार है नहीं तो जब स्वस्थ है तो आपको सीधे जल में स्नान करना चाहिए और स्वस्थ होकर के आप उष्ण जल में स्नान करेंगे तो वो नियम का उल्लंघन होगा ऐसा माना जाता है वो गलत माना जाता है ऐसा ही होता है अब जैसा कपड़ा पहनना है गर्म कपड़ा पहनना है यह सब करना है वो उस समय उस कपड़े को पहनना वो तो क्योंकि प्राणात्य के समय में है वो पहनेंगे नहीं तो बीमार होगा बीमार होगा तो परेशानी होगी इसीलिए वो कपड़ा पहनना है और जब वो कपड़ा नहीं पहनना है तो उसको उतार देना मान उसके बिना चल सकता है देखना है कि उसके बिना चल सकता है तो उतार देना अब गर्मी आ गया तो गर्म कपड़ा पहनना नहीं अब गर्मी में भी गर्म पकड़ा पहने रहे इसका मतलब फिर वो शरीर उसका आदत को छोड़ेगा नहीं तो इसका वो अंग बन जाएगा वो हमेशा ही पहनना पड़ेगा ऐसा नहीं होता इसलिए शास्त्र बिल्कुल मर्यादित विचार करते हैं यानी बिल्कुल सेंसिबल विचार करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आप जैसा सीधा काल में यहां तो हम सब कपड़े पहनते हैं नीचे ऊपर सॉक्स वो सै गाउस भी है जो भी चाहिए सब पहनते लेकिन इसका ऐसा नहीं कि आप बारह महीना पहनते रहो ऐसा नहीं वो जब हो गया एक एक करके उतारना है पहले जुराब उतारा फिर ये उतारा फिर ये उतारा एक एक करके उतार के उतार के फिर हमारा जो शास्त्र देगी तो दो कपड़ा है उसमें आ जाना चाहिए क्योंकि वही विहिता है हमारे लिए बाकी तो आपत्तिकाल के लिए कारण है तो इस प्रकार के सभी में है औषधि में हो और वस्त्र धारण में हो और भोजन के विधान में हो जिसमें भी हो यह व्यवस्था दी है इसीलिए शास्त्र का अनुसरण करने के लिए बोल रहे आप अपनी बुद्धि से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आया क्योंकि कोई भी साइंस साय ऐसे विषय पर नहीं करता आप कितना कपड़ा पहनना चाहिए कितना नहीं पहनना चाहिए कितने पहनने से आपको क्या फायदा होता है इसके विषय में आपके कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे उनका कोई विषय ही नहीं है वो वो बताएंगे नहीं ये पहनने से आपको ये दोष होगा ये पहनने से हो कौन सा बताता अच्छा जो लोग जो है ये फैशन डिजाइनर्स होते हैं कपड़ा डिजाइन करने वाले होते हैं उनका एक अलग सब्जेक्ट है उसमें वो लोग डिग्री प्राप्त करते हैं उनके लिए कुछ कहा जाता है कि गर्मी के समय में ये कपड़ा पहनेंगे तो थोड़ा हवा मिलेगा और ठंडी के समय में ये पहनना चाहिए वर्षा के समय में ये पहनना चाहिए इतना बोलता वो तो फैशन डिजाइन के हिसाब से बोलता वो किसके लिए वो बेच करके पैसा कमाने उसका हित क्या है अहिद क्या है ये नहीं बताता क्योंकि हमारे शरीर का आ, कुछ जो है ना वायु से संपर्क होना चाहिए और वो वायु से संपर्क होने से शरीर में कुछ परिवर्तन होता है अब वो वायु से संपर्क आपको नहीं है तो उससे कुछ हानि होता है उसका अच्छा नहीं होता है कुछ कारण है उसके लिए कहा है कि कुछ वायु से संपर्क होना चाहिए जिस समय जैसे अभी वर्षा के समय है गर्मी के समय है तो उस समय होना चाहिए अब गर्मी में भी एकदम आप बिना कपड़ा नहीं रह सकते तो गर्मी को संभालने के लिए भी कुछ कपड़ा पहनने पड़ते हैं तो उतना पहनना है और बाकी समय में ये होता है तो ये जैसा नियम बताया उसी के अनुसार होता है ये कहें सर्वान्न अनुमति प्राणात्यय कि प्राण जाने की स्थिति जब आ गई प्राण का अत्यय मना गमन प्राणात्यय की स्थिति मरणासन स्थिति जब आ गई तब तो सर्वान्न अनुमति है छात्र में कहा है भाषिकार उदाहरण देगी थर्शनाथ कहते हैं उसी प्रसंग में आगे जाकर के एक कथा आई है चाक्रायन ऋषि की कथा तो उस कथा में ये मालूम पड़ता है एक अर्थवाद आया है उसी से ये सारी बातें स्पष्ट होती है कि किसको क्या खाना चाहिए कैसे खाना चाहिए किस परिस्थिति में खाना चाहिए भाष्य देखिए प्राण संवाद श्रूय दे छोगान छोगानाम प्राण संवाद श्रूय छंदों के उपनिषद में जो प्राण संवाद में इस प्रकार सुनाई देता है ये क्यों कहा क्योंकि प्राणसंवाद बाज सिनेही में भी है छांदोग्य में भी है और उपनिषद में भी है अन्य उपनिषदों में भी है इसीलिए प्राण संवाद का विशेष लिया छांदो छाना जो छांदोग्य शाखा के प्राण संवाद है उसमें ऐसा आया नहवा एवं विधि किंचन भवति इति। इस प्रकार जानने वाले जो भी साधक है हवा एवं बीती उनके लिए किंचन अन न भवती कुछ भी अनन्न नहीं होता जो अन्न नहीं है ऐसा नहीं होता मैंने सब कुछ अन्न होता है ऐसा कहा अब ये वाक्य इतना वाक्य कोई को लेंगे प्रमाण ढूंढ़ से कहेंगे तो आप उनको कोई उत्तर नहीं दे बोले देखो शास्त्र में उपनिषद में लिखा है उनके लिए कुछ अनन्न नहीं होता और उसको चाहिए तो जोड़ देंगे जो ब्रह्म ज्ञान करते हैं या वेदांत करते हैं वेदांत पढ़ते हैं उनके लिए कुछ भी खा सकता वो अन्न देखना यह जो है ना सब कुछ जो है वो दूसरों के लिए है आप तो आ, क्या, क्या खाना जो भी खा सकते हैं क्या जो भी निषेध किया है प्याज है लहसुन है फिर वो मसाला है फिर ये है और कोई कोई मछली भी खाते हैं कोई अंडा भी खाते हैं मांस भी खाते हैं शराब भी पीते सब हो जाता है सब आज ऐसा बोलेंगे ऐसा सोचेंगे ऐसे वेदांति तो होता है इतना वाक्य आप ले गया आगे पीछे लेना नहीं इतना ही लेने से वाक्य तो प्रमाण है अन कुछ भी खा सकता है तो तथा वाजसने ही ब्राह्मण में भी ऐसा आया भवति ना अस अन जग्धम भवती न अनन्नम परिगृहित सर्वस्य अदनीयती इसका अर्थ ये हुआ कि इस साधक के लिए प्राणोपासक के लिए अस् अनम जगधम भवति जो अन्य नहीं है जो अन्य यानी भक्ष्य योग्य नहीं या भक्ष्य खाया हुआ नहीं होता यानी जो कुछ खाता है वो भक्ष्य ही माना जाता अनन्नम जगधम भवति ये जगधम क्या है ये निष्ठारूप है अध धाधु का अध भक्षणे धादु है उसका निष्ठारूप में इसमें ता प्रत्य परे रहतेप्ती कृति ऐसा सूत्र है आदो जगधिर ले कृति लेप और ती प्रत्य प्रत्यय परे रहते तकार वाले प्रत्यय और लेप परे रहते ये आध को जगधी आदेश हो जाता है देखती इकार उच्चारणार्थ है जगध आदेश होता है तो जगध आध के स्थान पे होगा और ताप्रत्यय आएगा ताप प्रत्यय को धा होगा धा होने के बाद में झरोझरी सवर्ण से उसका लोप हो जाता है उसके बाद जगधम ऐसा मिलता है जगधमन खाया हुआ तो ताप्रत्यय का रूप है तो कित प्रत्यय कित होना चाहिए पर में कित होने के बाद ये होगा जैसा त प्रत्यय कित प्रत्यय कित के परे रहते हुए जगध आदेश हो जाते तो जगधम मन खादिदम ऐसा अर्थ तो उसके लिए अनन्न कुछ भी नहीं होता वो अनन्न नहीं खाते कभी जो भी खाता है उसका अन्न नहीं होता न अनन्नम प्रतिगृहित कभी अनन्न प्रतिगृहित होता है यानी भिक्षा मांगता है ऐसा भी नहीं जो भी वो भिक्षा मांगता है वो अन्न ही हो जाता है इसका अर्थ यह है कि अनन्न का अर्थ क्या है जो शास्त्र ने अभक्ष्य रूप से कहा इसका भक्षण नहीं करना चाहिए करके निषेध किया वो अनन्न हो गया तो इसके लिए अनन्न नहीं होता है यह कहने का शास्त्र का निषेध जहां भी है वो भी ये खा सकता है इनको कोई दोष नहीं लगे ऐसा कहा सर्व अस्थ अदनीयद इसका सार यही हुआ क्योंकि दो नकार लगा हुआ है इसमें तो भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं कि सब कुछ उसका अदनीय ही होता है खाने के लिए ही होता है ऐसा कहा किमिद सर्वान्न अनुज्ञान सामिवद विद्यांग विधि उद स्तुत्यर्थ संकीर्तियत यदि संशय विधि ये जो सर्वान्न अनुज्ञान है शास्त्र में सर्वान्न अनुज्ञान ऐसा जो वाक्य आया दोनों जगह सर्वान्न खाने के अनुज्ञा देता है अनुज्ञा का अर्थ अनुमति सर्वान्न खाने के लिए अनुमति देता है ये तो समाधि के समान जैसा अभी पिछले अधिकरण में समाधि साधन आया इसलिए इसके बाद यह अधिकरण आया तो समाधि के साधन के समान ये विद्या का अंग है यानी ब्रह्मज्ञान प्राप्त होने के लिए आपको यज्ञादि भी करना है क्रम से समाधि भी अभ्यास करना ये कहा था अब ऐसा यहाँ सर्वान विधि भी है इसका मतलब जैसे समाधि का अभ्यास करना है वैसा सर्वान्न का भी भक्षण करना विद्या का अंग है तभी जाके ब्रह्मज्ञान होगा ऐसे कोई चंगा करें तो, तो किमिदम कि सर्वान्न अनुज्ञान ये सर्वान्न अनुज्ञान विद्या विद्यांगम विधियता। समाधि के समान विद्या का अंग विधान किया जा रहा है क्योंकि ऐसा कह रहे हैं उधर स्तुति अर्थम संजीव संशय अथवा यह स्तुति के लिए जो प्राण उपासक है उसकी स्तुति के लिए कहा जा रहा है ऐसे संशय होने पर विधि निधि तावत प्राप्त पूर्व पक्ष तो विधि को मानेगा क्यों उसमें फायदा है सर्व अन्ध सकता तो फायदा है इसलिए विधि रिधि तावत पारक एक पक्ष कहता है वो विधि है जब आप समाधि को विधि माना है और यज्ञाग आगादी जो करना है उसको भी विधि माना आपने कहा कि वो भी बहिरंग साधन है सर्वापेक्षा उसी का अपेक्षा भी है और समाधि की अपेक्षा है तो ये इसी प्रकार ये भी विधि मानने में क्या दोष है विधि मान लेंगे ये एकादेशी कहता है जो सर्व अन्न खाना चाहता है मतलब वो भक्ष्य अवेक्ष विचार से परेशान हो गया उसको वो ये सब खाने की इच्छा है तो वो होता है तो आजकल तो ऐसे ही चलता है वो कुछ भी बोले आप तो वो कोई ये नहीं करता और जो पैकेट में आते हैं सब ला करके बना करके खाते हैं ऐसा ऐसा है है। जो कोई चुप करके खाते हैं वो खुला खाते हैं ऐसे ही होता है तो ये सब करने से क्या दोष होता है ये पता नहीं इसलिए करते हैं तथा ही प्रवृत्ति विशेषक अरहा उपदेशो क्यों पूर्व पक्ष दलील देता है अपने पक्ष में तर्क देता है एक प्रवृत्ति विशेष को सिद्ध करने वाला यह उपदेश है क्योंकि पहले हमें प्राप्त नहीं था आपने बोला कि अपूर्व विधि होगा तो विधि है वो अब यह भी तो अपूर्व विधि है कहा मालूम था कि सर्वान्न खाना चाहिए ऐसा कहीं मालूम तो नहीं था अब तक अब इसी से मालूम हो गया ना वो जो प्राण उपासना करने के बाद सर्वान्न करें अब कोई थोड़ा प्राणायाम उपासना करेगा उसके बाद सर्वान्न खाएगा ऐसा करके हो जाएगा विधि है वो विशेष उपदेश है अद प्राण विद्या संधानात तद अंगत्व नियम निवृत्ति नियम निवृत्ति रीति उपदिश्य इसलिए प्राण विद्या के संधान में पढ़ा गया मैंने प्राण विद्या के अंग रूप से इसको कहा गया तद अंगत्व प्राण विद्या के अंग रूप से होने से नियम निवृत्ति उपदिश्य यहाँ यह नियम कहा गया है ऐसा मालूम पड़ता है जो भी प्राणोपासक होगा उसका यह नियम होगा कि वो सर्वान्न भक्षण करे ऐसा मालूम पड़ता है हाँ तो क्या हुआ तो ननु एवं सति तब वो, वो एक देशी पूछता है जो बैठा हुआ वो पक्का करना चाहता है कि सर्वान्न खा सकता है कि नहीं खा सकता है अभी संशय है, है ना इसीलिए वो पूछता है कि ऐसा यदि बोलेंगे आप सर्वान्न खा सकता है ये बोलेंगे तो भक्ष्याभक्ष्य विभाग शास्त्र व्याघात है सब तब तो ये भक्ष्याभक्ष विभाग जो बताया ना क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि जो लंबा बताया इसका तो व्याघात हो जाएगा इसका कोई प्रयोजन ही नहीं सर्व अन्न खा सकता है तो भक्षाभक्ष विभाग का व्याघात होगा क्योंकि प्राणोबासक होने पर भी यह भी तो साधक ही है ना तो जो नियम बताया वो तो नियम उसके लिए भी लागू हो तो बोलते हैं नैष दोषाह कहते हैं ये दोष नहीं है तो पूर्व पक्षी कह रहा है। ऐसा दोष नहीं क्यों सामान्य विशेष भाव बाधो पते सामान्य विशेष भाव कि वो सामान्य तो भक्षा भक्ष्य विभाग तो सामान्य है कई शास्त्र ऐसे होते हैं सामान्य विभाग में चलता है तो ये भक्षाभक्ष विभाग सामान्य के लिए कहा लेकिन विशेष के लिए कहा कि सर्वान्न खा सकता तो विशेष सामान्य विशेष भावाद बाधोत्ते तो विशेष आने पर सामान्य का बाद होता है यह तो नियम है इसीलिए जो विशेष आता है तो विशेष अंतरंग होता है और सामान्य को बात करते है बहिरंग है वो बाद करते हैं यथा अब जैसे उदाहरण दे रहे यथा प्राणी हिंसा प्रतिषेधस्य पशु संयपन विधिना बाधा ये शास्त्र में देखा गया शास्त्र का एक सामान्य नियम है मां हिंसा सर्वा भोधानी कोई प्राणी को मारना तो दूर है कोई प्राणी को पीड़ित नहीं करना चाहिए हिंसा नहीं करनी चाहिए कोई प्राणी का द्रोह नहीं करना चाहिए ऐसा विधान है वो सर्वशास्त्र संबंध है अहिंसा परमो धर्म अहिंसा ही सबसे परम धर्म है अहिंसा हिंसा करेगा तो पाप होगा और अहिंसा का पालन करना चाहिए और हमारे यहां सभी वर्ण आश्रमी धर्मी सभी के लिए अहिंसा तो परम धर्म कहा गया ये तो सामान्य नियम है अब जो है यज्ञ करने वाले के लिए कहा यज्ञ में पशु बलि दे पशु को बलि डालने के लिए भी शास्त्र करें अब यहां इस पर बहुत सालों से चर्चा चलती है दो पक्ष चलता है कोई बोलता है जो शास्त्र पशु बलि कहते हैं वेद है वेद में कहा है ये अश्वमेधा आदि बहुत सारे हैं वो बलि देने वाले हैं उसमें कई पशुओं की बलि देते हैं तो कहते हैं ये सब जो है ना ये यथार्थ शास्त्र नहीं है ये सब किसी ने जोड़ा है उसमें किसी ने जोड़ा क्यों जो जैसा अभी यहां का मांस खाने की इच्छा करता है वो जोड़ा है। क्योंकि उनको यह नियम बनाया कि जो भगवान को समर्पित करके यतन्य, यतन्य में समर्पित कर इतने युजा तो उसके बाद शेष जो रहेगा तो भगवान को समर्पण करने के बाद शेष रहेगा उसका भषण करने का नियम है उनका तो अब मांस खाने की इच्छा है तो भगवान का ना देंगे तो नहीं खा सकता इसलिए उन्होंने नियम बनाया थोड़ा बहुत भगवान को भी दे दे बाकी खाए ऐसा करके प्रसाद खाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा बनाया करके इसको आरोप लगाते मैंने जो शास्त्र में पशु बलि आता है क्यों क्योंकि एक नियम पक्का नियम बनाया है माघ हिंसा सर्वा भूदा किसी भूत को मारना ही नहीं है हिंसा ही नहीं करना कहा फिर हिंसा कैसे करेगा तो प्रत्यक्ष हिंसा तो कहते हैं कि ये जो पशु संयपन होता है इसीलिए इसके ऊपर विवाद अभी भी चलता है कुछ पक्ष बोलते ऐसा है कुछ और इसके कारण बहुत लोगों ने वेद को छोड़ दिया वेद में इस प्रकार की हिंसा बताइए गया तो वेद को छोड़ दिया ऐसा भी है और कई धर्म में ऐसा मानते हैं और कुछ लोग ऐसे क्या वेद को छोड़ने से डरते हैं वेद को नहीं छोड़ना चाहते हैं वैदिक तो बनना चाहते हैं तब वो क्या करते हैं ये पशु संबंधी जितने में वाक्य आया उसका सब अर्थ बदल करके वो सब जड़ी बूटी है ऐसा कर देते सब पुरुषमेध है, आ, है।, मेद है मेद, गोमेद है सब है तो वो आ, आ, सब जो जड़ी बूटी है अश्वमनी एक जड़ी है एक बूटी है उसी का नाम अश्व है अश्वगंधा इत्यादि होता है तो इस प्रकार से कुछ न कुछ वो अर्थ अन्य कर देते हैं जो बिल्कुल नई सही नहीं, नहीं बैठता क्योंकि अश्वमेध ज्योधिष्टोम इत्यादि यज्ञों को निकाल देंगे वेद का उतने भाग को पूरा निकाल देंगे तो बहुत कुछ चले जाएगा क्योंकि बहुत कुछ उसी में ही है उसी मंत्र को लेकर के अब वृदान्य उपरिषद में भी देखिए उपासना बताइए वो ऐसा तो फिर वो जड़ी बूटी से थोड़ी काम ले जड़ी बूटी है तो ये उपासना आएगी नहीं क्योंकि जड़ी बूटी तो कोई भी प्रयोग कर सकता है अब वो क्षत्रिय के लिए है ये क्षत्रिय इधर नहीं कर सकता है इसके लिए ये कहा गया इसलिए पशु बलि वेद में है इसमें कोई संशय नहीं और मां हिंसा ये कहा ये भी पक्का नियम है इसमें भी संशय नहीं अब दोनों को तालमेल कैसे करेंगे अब ये ये करेगा तो वो नहीं होगा वो करेगा तो ये नहीं परस्पर विरुद्ध है ना तो जैसा यहां भक्ष्या भक्ष्य का विभाग शास्त्र सामान्य विधि है और उसमें यहां सर्वान्न भक्षण भी आया तो परस्पर विरुद्ध तो जैसा प्राणी हिंसा प्रतिषेधस पशु संयन विधिना ना कहते प्राणी हिंसा प्रतिषेध का पशु संयपन पशु का संयपन करना का अर्थ बलि देने के लिए जो भाग किया जाता है उसका संयपन करते तो संयम विधि के द्वारा बाध होता है और दूसरे उदाहरण देते अभी जो अभी न्याय संग्रहकार ने किया यथाच न कांचन परिहरे तदव्रतम इत्यादि वामदेव विद्या विषय सर्वस्त्री अपरिहार वचने सामान्य विषय गम्यागम्य विभाग बाध्यते इसके बाद ये जो परिषद में ही द्वितीय अध्याय में ये वामदेवी उपासना है उसमें किसी स्त्री का परिहार न करें ऐसा कहा उनके लिए वामदेव उपासना करते और वामदेव विद्या विषय वामदेवी विद्या का विषय इससे क्या होता है कि सर्वस्त्री अपरिहार वजने किसी स्त्री का परिहार में मतलब वहां पत्नी आदि देखने की आवश्यकता नहीं तो जिस भी स्त्री के साथ आप संबंध बना सकता है ऐसा करके वहां कहा ऐसा दिखता है तो सर्व स्त्री अपरिहार वजने कोई स्त्री का परिहार करने की आवश्यकता नहीं ऐसा जो कहा तो वो क्या है कि सामान्य जो नियम है उसका बाद हो रहा सामान्य yani so, so, so, so नियम तो जो विवाहित स्त्री है उनके साथ ही संबंध बनाते हैं दूसरे के साथ संबंध बनाते नहीं दूसरे के साथ संबंध बनाने से उसको पाप मानते तो अब यहां तो सर्वस्त्री अ परिहार्य का तो क्या अर्थ है तो सामान्य विषय गम्यागम्य विभाग शास्त्र बाध्य थे गम्यागम्य विभाग शास्त्र है जो सामान्य विषय का तो किसका गमन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए सब बताया है उसका बाध किया जाता है ये वामदेवी उपासना तो ऐसी स्थिति है तो भक्ष्याभक्ष्य का बाद यहां भी होगा सर्वान्न भक्षण में जैसे मां हिंसा सर्वाभूतानी का बाद होता है पशु संजवन से और जो गम्यागम्य विभाग शास्त्र का बाद होता है सर्वस्त्री अपरिहार्य वचन से ये होता ही है सामान्य विशेष बाद होता है, नहीं तो उसका अर्थ नहीं लगेगा एवं अनेकना भी प्राण विद्या विषय सर्वान्न इसीलिए ये सब उदाहरण दे दिया उन्होंने पूरा अपने तर्क दे दिया और जगह से कानून का रेफरेंस दिया कि ऐसा ऐसा वहां होता है तो यहां भी होगा ऐसे ही तो स्थिति यहां भी इसीलिए प्राण विद्या विचार जो होगा उस साधक के लिए सर्व अन्न भक्षण विहित है वो कर सकता है उसको भक्ष्य का विचार करने की आवश्यकता नहीं यही निश्चय होता है ऐसा पूर्वक्ष हुआ यहां तक पूर्वक्ष है अब सिद्धांत कहेंगे सूत्र के अनुसार एवं प्राप्ते भ्रू महा ऐसा सिद्धांत होगा हाँ तो इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं यानी इसका उत्तर में कहा जाता है न इदम सर्वान्न अनुज्ञान विधिता देखो यहाँ सर्व की अनुमति नहीं मिलती है सर्वान्न अनुज्ञान विधान है ऐसा नहीं कहा जाता अब देखना यहाँ जो वाक्य है इसको विधि ना मानेंगे पहले तो उसको ऐसे विधि मानते थे अब इसको विधि नहीं मानेंगे ऐसा तो विधि जैसा दिखता है पूर्व पक्ष का जैसा आपने पहले बोला वैसे ही तो दिखता है लेकिन सर्वानुमति का विधान नहीं मानेंगे क्यों नहीं अत्र विधायक शब्द उपलब्ध है देखा कहते यहां विधान करने वाला कोई शब्द नहीं मिलता है <laughs> जहां मिलता नहीं तो वहां हमको चाहिए तो हम तो बना देते हैं अब यहां बोलते यहां विधायक कोई शब्द नहीं मिलता है अच्छा ये स्तुति मानना चाहते हैं इसको तो नहीं अत्र विधायक शब्द उपलब्ध है विधायक शब्द नहीं मिलता क्यों क्योंकि इतना ही तो कहा ना नहवा एवं विधि किंचन अन भवति इतनी वर्तमान उपदेश ये वर्तमान का उपदेश वर्तमान काल का उपदेश भवति कहा ना हाँ जो तो, नहवा एवं विधि इस प्रकार जो जानता है उसके लिए किंचन आनंदम भवती कोई अन्य नहीं होता है बस इतना ही कहा तो ये तो नहीं कहा कि वो आप सर्व अन्न भक्षण करो ऐसा कहा लिखा नहीं लिखा तो मैं निम्बर नहीं है ना कोई आदेश विधि नहीं है। तो तब वो वर्तमान कि ये तो कैसा है आपने तो कई जगह वर्तमान को बदल करके विधि में बदला था वो तो विधि में बदला अब यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि यह विधि है बोल रहे तो अब बोल नहीं यहां तो बहुत फायदा होने सर्वान भक्षण की विधि मिल जाती तो बहुत अच्छा था सब भक्षण कर सकते थे तो अब तो नहीं हो पाएगा ऐसा करके आप कैसे कहीं कभी इधर बदलते कभी उधर बदलते एक ही वर्तमान काल का इधर भी होता उधर भी होता ये हमने पूर्व मीमांसा में बहुत जगह ऐसा देखा कि बहुत ये बड़ी समस्या है कई जगह तो इस तरफ कर देते हैं कई इधर उस तरफ कर देते हैं दोनों के लिए तर्क रहना है अभी युक्ति तो देंगे क्यों यहां विधि नहीं मानना चाहिए उसके लिए युक्ति देंगे वो बात अलग है लेकिन मीमांसक भी ऐसे करके क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है और यहां आकर के भी करना पड़ता है वेदांत में विशेष करके बहुत सारे वर्तमान उपदेशी प्राप्त होते हैं विधि उपदेश कम प्राप्त होते हैं ऐसे में अब वो कहां विधि मानना कहा नहीं मानना ये एक समस्या तो न तो असत्याम अभी विधि प्रतीत प्रवृत्ति विशेष लोभन इवा विधि विधिर शक्य थे ये कह रहे हैं कि ये, ये विधि की प्रतीति ना होने पर भी असत्याम अभी विधि प्रतीत हो शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए असत्याम का विधि के प्रतीति न होने पर विधि का विधान न मिलने पर भी प्रवृत्ति विशेष करत्व लोभे न प्रवृत्ति विशेष का लोभ से यानी एक विशेष प्रवृत्ति कराने के कराना हम चाहते हैं लोभ का मतलब यहां चाहते हैं उसी उसी दृष्टि से क्योंकि प्रवृत्ति विशेष हम कराना चाहते हैं ये प्रवृति विशेष क्या है सर्वान्न भक्षण है यहाँ प्रवृत्ति विशेष के लोभ से विधि अभ्युभगंतुम विधि स्वीकार किया जा सकता ऐसा आपने बहुत जगह स्वीकार किया वर्तमान उपदेश को आपने विधि में बदल दिया हाँ तो अभी ऐसा ये जो है इसमें न लगाया ना असत्याम अभी विधि प्रती प्रवृत्ति विशेषकरत्व लोभे न विधि न शक्यते, ना पहले कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप ऐसा बोलेंगे कि प्रवृत्ति विशेष है तो ऐसे विधि मान लेते हैं तो ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता अब तर्क दे रहे हैं हम यहां इसको ये भवधि क्रिया वर्तमान को विधि क्यों नहीं मान रहे इसका कारण बताएं रहे अभी मर्यादम प्राणस्य से इति इतिदम उच्यते न एवं किंचन आनन्नम भती वहां देखते हैं वहां प्रकरण देते हैं प्रकरण में सहोवाच ये प्राण ने पूछा किम में अन्नम भविष्यती थी वो हम प्राण विद्या में ऐसा इसके पहले ही था तो सहोवाच वो प्राण ने पूछा कि आप लोग जो है मेरी स्तुति कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं बात तो ठीक है लेकिन मेरा खाना क्या होगा मेरे तो खाना क्या मिलेगा बात यह तो पूजा करने से तो ऐसा थोड़ी होता है तो भोजन भी तो होना चाहिए तो आप लोग तो सब खाते हैं हमको नहीं मिलता प्राण बना अन्य इंद्रिय अन्य इंद्रियों को बोल रहे है प्राण कि मेरा अन्न क्या होगा कि मैं अन्न भविष्य ऐसा पूछा पूछा तो कहा कि यह देखिए आक्रमिभ्या आशगुणीभ्या ऊंचू ये जो कुछ भी यहां दिखाई देता यानी असभ्या जो कुत्ते तक खाते माने कुत्ते भी जो खाते हैं वो भी आपका अन्न हो जाता है आ जो पक्षी खाते हैं और अन्यत्र तो आक्रम जो कीड़े खाते हैं। ये सब आपका अन्न होता है ऐसा करके वहां ऊंच हु ये अन्य इंद्रियों ने कहा उनको कहा ये सब आपका अन्न है कहा। अब आप देखिए आप सर्वान्न भक्षण करना चाहते अब सर्वान्न का क्या बताया वहा सर्वान्न मतलब जो कुत्ते तक खाते हैं कुत्ते जो है क्या क्या खाते है आपको पता है तो ये कुत्ते जो खाते हैं वो भी खाना पड़ेगा ये खाने को तैयार है क्या ऐसा नहीं कि सबको बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे सब और ये नहीं खाएंगे ऐसा नहीं होगा सर्वान तो वो भी तो अन्न है तो कुत्ते के माध्यम से जो खाते हैं वो भी प्राण खाता है तो वो भी अन्न होता है प्राण का ऐसा कहना है वहा कुत्ते का अन्न मनुष्य खाए अर्थ में नहीं है कि वो जो कुत्ता खाता है पक्षी खाती है और कीड़े खाते हैं जो बैक्टीरिया इत्यादि होता है जो भी है वो सारे प्राण के ही अन्न है ऐसा कहा तो प्राण पूछा कि मेरा क्या अन्न होगा तब तो उत्तर में ये कहा कि ये जितने भी प्राणी जो कुछ खाते हैं ये सब आपका अन्न है ऐसा सर्वान्न की बात है तो आप इसको कहने को तैयार है कि तब तो स्वीकार तो करिए ऐसा खा ही सकता है तो इसलिए बोला कि स्व मर्यादम, मर्यादम का कि कुत्ते आदि तक का अन्न को यहाँ जोड़ा है इसीलिए ये कोई सामान्य बात नहीं है ऐसा सोचे काण से अन्नम प्राण का अन्न है ऐसा कहकर यह कहा जाता इसलिए यह बड़ा मुश्किल होता है जब नियम बताते हैं या कुछ आदेश देते हैं तो हम नियम को आदेश को हम अपने मन से अपने आ, मन अपने जो अच्छा लगता है उसी प्रकार उसको मोड़ देते हैं और उसमें क्या होता है जो आवश्यक अंश है वो छूट जाता है जो मुख्य अंश है वो छूट जाता है क्योंकि वो हमारे लिए शायद प्रिय नहीं होगा अब यहां सर्व अन्न कहा तो क्या हुआ कि सारे अन्य है अब वो सब आप खाने को तैयार है आप तो थोड़ा तो पुराना हुआ तो वो भी नहीं खाता कुछ खराब हो गया तो वो भी नहीं खाता और खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा आप बीमार हो मर जाएंगे हदम तो ही नहीं होगा ना वो आपके शरीर के लिए है नहीं तो वो कैसे खाएंगे जो कीड़ा आदि खाते हैं ये आप कैसे खा सकते तो नहीं होता इसीलिए ऐसा प्राण से अन्न इतुक्त उच्च दे उसके बाद ये कहा तो आप प्रसंग देके इसको विधि मानने तो आप फंस जाएंगे ऐसा नहीं कि कैसे होगा ये तो स्वादि मर्यादम अन्न मानुषेण देहेन उपभोक्तुम शक्य दे स्पष्ट कहते हैं तो स्वादी के लिए कुत्ता आदि के लिए जो अन्य व्यित है उस अन्न को मनुष्य के द्वारा मनुष्य शरीर से बोलते हैं मनुष्य शरीर से कहा कि मनुष्य खा सकता है तो बात अलग है लेकिन मनुष्य शरीर से उसको खा नहीं सकता तो देखे ना उपभोक्तुम तो शक्य दे उसके लिए है ही नहीं फिर क्या होगा शक्य दे तो प्राण से अन्नमिदम फिर क्या हो सकता है कि यह सब अन्न प्राण का है ऐसा चिंतन कर सकता ऐसा ध्यान कर सकता तो ध्यान के लिए बताया है। इस प्रकार से जो जो अन्न खाते हैं वो प्राण के द्वारा ही खाते हैं इसलिए प्राण ही सबका अन्न होता है इतना कहना यहां तात्पर्य है ऐसा नहीं कि सब अन्न प्राण अन्न आप खाएंगे ऐसा नहीं होता कि यहाँ मनुष्य के लिए जो अन्न विद्य आपके लिए होता है वो तो विचार करके ही हो तस्मात प्राणान विज्ञान प्रशंसार्थो अयम न सर्वत्र अन्न अनुज्ञान विधि इसीलिए ये जो कहा गया ये तो प्राण अन्न विज्ञान प्रशंसा के लिए प्राण अन्न विज्ञान का अर्थ उपासना उसकी प्रशंसा के लिए यह अर्थवाद है यह स्तुतिगान है ना कि सर्व अन्न अनुज्ञान विधि कि सब अन्न खाने के लिए नहीं कहा गया ये हो ही नहीं सकता इसलिए हम इसको विधि नहीं मानते हैं यह अर्थवाद मानते है। यह है अब तर्क देख, देखना पड़ता है कि क्या स्थिति है ऐसे नहीं निश्चय कर सकते ती कहते सूत्रकार उसी को सूत्र में कहा सर्वान्न अन्वितिश प्राणात्यय सर्वान्न सर्वान्नानुमिति प्राणात्यय के विषय में है ये सर्वदा खाने की दृष्टि से नहीं है एनदुक्तम भवति ये, ये सूत्र का अर्थ यह होता है कि प्राणात्यय एवं ही सर्व अन्नम अदनीयत्व अभ्यनु तदर्शना सूत्र किया कि प्राण के अत्यय स्थिति में प्राण अत्यय का अर्थ क्या है कि परस्याम आपत्ति ये परम आपत्ति आ गई ये परम भी लगाया उस पर मतलब आप सहन नहीं कर सकते हैं ये अभी नहीं खाने से मर जाए ऐसी आपत्ति आ गई तो परस्याम आपत्ति और कोई आप, स्थिति हो ही नहीं सकती और कोई उपाय दिखता नहीं ऐसे स्थिति आने पर सर्वम अन्न मदनीयत्व दे उस स्थिति में उस प्राणवेता के लिए सब अन्न खा सकते हैं ऐसा कहा गया है उसकी अनुमति दी गई उसके लिए कहा गया इसी प्रकार अलग अलग के लिए भी कहा है कि एक एक अवस्था में आप क्या कर सकते हैं वो वो सब शास्त्र में कहा है कि अभी आपत्त आने पर आपत्तकाल में कुछ भी कर सकता है तो आपत्त धर्म अलग एक बना हुआ स्मृति ग्रंथों में आपत धर्म करके अलग होता है आपद धर्म मान विशेष काल आपत काल में करना है। तो आपत क्या है वो प्रतिदिन को आपत नहीं कहते मतलब प्रतिदिन ही आपत है ऐसा नहीं होता कि आपत काल ये होता है परम आपत और कोई रास्ता नहीं ऐसा फंस गया कि तो वो खाना ही पा ऐसा हो गया तो फिर खा सकता है ये सर्वम अन्न मदनीय अभ्यन ये जो भोग के लिए टेस्ट के लिए बाजार से ला करके वो सब खा करके बना करके खाना वो जो साबत काल नहीं मानते ये तो भोग के लिए होता है और भोग दृष्टि से जो अन्न खाते हैं वो साधक को नष्ट कर देता है अन्न को प्रसाद दृष्टि से खाना चाहिए और भिक्षा औषध मान के खाना चाहिए औषध क्या है पेट के लिए कुछ औषधि डालना पड़ता है नहीं तो भूख लगती है आप बीमार होते हैं आप साधन नहीं कर सकते तो अन्न को भिक्षा औषधम भुज्यता ऐसा कहा औषधि मान करके खाना चाहिए आप टेस्ट के अनुसार खा रहे हैं टेस्ट को टेस्ट के अनुसार कुछ अलग करके सब करके खा रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है कि आप भोग दृष्टि से खा रहे हैं जब भूख ही नहीं है तभी खा रहे हैं। ऐसा भी होता है तो टाइम पास के लिए होता है ना टाइम पास के लिए जो मजाक के लिए खाते हैं तो ये टाइम पास के लिए इसको जो भी खाते हैं वो अन्न नहीं होता है वो हमारे लिए साधक के लिए उसको भोग बोलते उपभोग तो होता है और वो मन में जाएगा तो आपको भोग बुद्धि बनेगी और उसके बाद वो आपके नियम को सब भंग कर देगा सब गड़बड़ कर देगा इसीलिए जो अन्य औषधि रूप से प्रसाद रूप से खाएंगे वो ही हमारे लिए हृदय होता है वो विशेष स्थिति में ये कहा गया सदर्शना ऐसा उदाहरण मिलता है यदि वो उदाहरण नहीं मिलते थे आपको समझ में नहीं आता ऐसा कैसा करना चाहिए तो ऋषि का उदाहरण दिया तदा ही श्रुति ही चाक्रायणस से कष्टायाम अवस्थायाम अभक्ष भक्षणे प्रवृत्तिम दर्शयती मठकी हतेषु पुरुषो इतनी ब्राह्मणे इस ब्राह्मण भाग में छांदो के उपनिषद में ये अध्याय के दसव खंड का ये है एक ऋषि था उनका नाम था चाकरायण उषस्ति चाक्रायण ऋषि उषस्ति उनका नाम है चक्रायण उनकी कुल परंपरा के नाम है जो तो चक्रायन के पुत्र होने से चाक्रायन कहा तो वो क्या हुआ कि वो जिस गांव में रह रहे थे वहां अकाल पड़ गया यानी कोई अन्न नहीं है कोई भिक्षा नहीं मिल रहा ऐसी स्थिति हो गया अब ऋषि लोग तो अपने साधन भजन में लगे रहते हैं वो तो कोई खेती आदि करता नहीं और जो खेती जो लोग गांव भिक्षा करने के लिए कुछ होता था वो सब जो है समाप्त तो हो गया बहुत अकाल पड़ गया आया, आया, कष्ट आया व्यवस्था है बहुत कष्ट स्थिति हो गया खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा हो गया तो क्या हुआ था वहा उस गांव में मठती हदेश पुरुष वो भयंकर जो है ना वहाँ ओलावृष्टि हो पाषाण वृष्टि ऐसा एक करते अथवा कोई आ, लाल रंग के कोई पक्षी है वो पक्षी सारे खा के खत्म कर कभी कभी होता न, है ना वो माइग्रेट जो बर्ड्स आते हैं वो आकर के सारा खत्म कर देता है हाँ तो इस प्रकार के कुछ स्थिति हो गई उनके गाँव में आ गया या तो ओला पड़ गया ओला पड़ने से भी सब फसल खराब होता है ऐसा हो गया अकाल हो गया मतला अन्न नहीं रहा ऐसी स्थिति होने पर क्या हुआ कि वहां फिर उन्होंने देखा कि गांव वालों के पास भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है और वहां जाके भिक्षा मांगे तो अच्छा नहीं है ऐसा सोच करके वो अपने झोपड़ी कुड़िया को छोड़ करके वो गांव में छोड़कर दूसरे गांव में चले गए जहां कुछ संभावना है कुछ मिलने की संभावना है कुछ और लोग रहते हैं वहां चलेगी वो जो दूसरे गांव गए थे वो हाथी चलाने वालों का गांव था इभ्य ग्राम इभ्य ग्राम है वो इभ्य माना जो हाथी चलाते हैं तो वहाँ गया तो हाथी चलाने वाले जो होते हैं वो चतुर्थ वर्ण के होते हैं तो जो भी है तो वहाँ उनके गांव में चले गए चले गया तो वहां भी बिछा मांगने गया कई कुड़िया मिल गई होगा मंदिर के पास में कोई कुड़िया मिल गई वहां अपनी पत्नी को बिठाया बिठाने के बाद कहा मैं थोड़ा जाके देके आता हूँ कुछ न कुछ मिलेगा बहुत प्राण संकट है कुछ खाया है में कई दिनों से भूखा है अभी मरने की स्थिति है तो क्या करें वहां जाकर के खाना पड़ेगा ऐसा अनुमति दी है और मनुष्य देखेंगे तो ऐसा अनुमति दी है यदि है तो आप भिक्षा ले सकते हैं तो ऐसा उस नियम के अनुसार हमारे उशस्ती ऋषि ने गाँव में घुमा गाँव में घूमते घूमते देखा तो एक आदमी जो है रास्ते के किनारे बैठ के हाथी चलाने वाला था पास में हाथी भी है वो बैठ करके अपने डब्बा खोल करके कुछ खा रहा था वो अपने जो लाया होगा खाने के लिए तो वो डब्बा खोल करके खा रहा था तो जा करके ऋषि ने मांगा उनसे भिक्षा मांगा अब वो खा रहा था वो जूठा भी हो गया मतलब खाना शुरू कर दिया था आधा खा लिया अब बाकी जो बचा हुआ था वो उड़द का डाल था और उड़द का डाल भी कुलमाशान कुलमाशान मतलब वो अच्छा भी नहीं था थोड़ा पुराना हो गया जैसा उड़द का उस समय मतलब अकाल हो गया वहां भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी अब वो वो कुलमाश भी है यानी खराब दाल भी है और आधा खाया भी है झूठा भी है सब कुछ है तो उन्होंने कहा ऐसा है हमारा प्राण संगठ है थोड़ा आप दे दो बोला तो उसने तुरंत जो है ऋषि को दे करके वो दाल को दे दिया अब आप खा लीजिएगा। उन्होंने तो खाया और हाथ से लिया खाने के लिए अब झूठा है तभी वो लिया लेने के बाद में वो जो दिया था वो खाती जलाने वाले उन्होंने पानी का लोटा भी दिया पानी तो साथ में पीना पड़ेगा बोला पानी नहीं चाहिए ओके ओके वो पानी नहीं चाहिए बोला कि पानी पियूंगा तो झूठा हो जाएगा तो वो पूछता है ऐसे कैसे होगा अब मैं तो जो खाता हूँ मेरा झूठा को आप डाल ले लिया वो तो झूठा नहीं है वो तो आप खाने को तैयार है हम मैं पानी दे रहा हूँ तो बोलता पानी पीऊंगा तो झूठा हो जाएगा ऐसे कैसे होगा तो उनको समझ में नहीं आया तो फिर उन्होंने कहा उस्ती ने कहा देखो ऐसा है कि पानी तो मुझे कहीं भी मिल जाएंगे आगे जाएंगे कोई तालाब में कहीं कुएं में कहीं तो पानी तो मिल जाएंगे पानी की किल्लत तो है नहीं लेकिन ये जो डाल आपने दिया है फुल माश, माश इसको नहीं खाएंगे तो मैं मर जाऊंगी इसलिए मुझे प्राण की रक्षा कर प्राण आपते प्राण की रक्षा करने के लिए मुझे यह झूठा खाना पड़ रहा है तो वो तो शास्त्र ने विहित किया है प्राण की रक्षा मात्र के लिए आप जूठा खा सकते हैं और साथ में टेस्ट के लिए पानी भी पिएंगे तो वो तो फिर पाप हो जाएगा क्यों पानी तो अन्यत्र तो मिल जाएगा जूठ जो जूठन पानी नहीं ऐसा पानी मिल जाएगा ये तो आप जूठन है इसको कैसे लेंगे वो तो फिर पाप हो जाए देखिए कितना उन्होंने स्पष्ट उसको अलग कर दिया हम लोग तो क्या वो करेंगे तो जब ये खा सकते हैं तो वो भी खा सकते ऐसे करके हम लेने वाले थे क्यों हमको जानकारी नहीं होती यही यही धर्म होता है कि कितना आपको करना चाहिए किस स्थिति में करना चाहिए शास्त्र जिसके लिए अनुमति देता है उतना आप करो उससे अधिक करेगा तो पाप होता है और इसके लिए अनुमति देता है शास्त्र स्मृति आदि में स्पष्ट लिखा है कि प्राण आने पर आप जो है चतुर्थ अन्द से भी कहीं से भी आप अन्न ले सकते हैं खा सकते हैं और कोई दोष नहीं है उससे पाप नहीं होता और वो भी भूख मिटने के लिए देना लेकिन ये ऋषि ने क्या किया शस्त्र ऋषि ने वो थोड़ा सा दाल तो उनको मिला था वो कुछ तो खा लिया अपने प्राण रिक्षा के लिए थोड़ा खा लिया और बाकी आधा जो है हाथ में लेकर के अपनी पत्नी के पास देखिए पत्नी से कितने प्रेम है उनको अब हाँ वो पूरा खा करके आना चाहिए था ऐसा नहीं उन्होंने सोचा पत्नी वहां बैठी हुई है मंदिर में तो थोड़ा बहुत उनको भी देना पड़ेगा वो तो भिक्षा तो उनको मिली नहीं होगी ऐसे करके आधा तो पत्नी के लिए हाथ में लेकर के पत्नी के पास वापस आता है वापस आके पत्नी को देता है तो पत्नी कुछ नहीं बोलती है तो ये देता है तो लेकर के रखते है अब क्या है कि पत्नी को और कहीं से भिक्षा मिल गई थी शायद वहां मंदिर में कहीं बैठी हो तो और कोई आया वहां तो उसने किसने कुछ दे दिया तो उससे सुभिक्षा आती वो ऐसा कहते क्योंकि पहले ही वो खाई हुई थी तो अब उनके जो पदी है वो शस्ती दिया तो मना तो नहीं किया तो वो लेकर के रखती है और उनको मालूम है कि बाद में जरूर काम आएगा पत्नी है वह तो घर की बात सोचती है तो उनको मालूम है कि ये रखेंगे काम आएगा अब देखिए एक तो झूठा वो भी खराब डाल था और उसको आधा उन्होंने खाया फिर आधा अपनी पत्नी के लिए पत्नी के प्रेम से पत्नी के लिए लाया और पत्नी उसको पहले से खा लिया तो वो भी अंदर डाल दिया ऐसा नहीं किया तो वो रख दी क्योंकि अभी जरूरत नहीं है उसको अभी खाने क्या जरूरत है तो उसका पता था कि यह आगे जाकर के कुछ काम आएगा फिर उसको रख दिया फिर रात होगी रात हो गया सो गया रात हो गया फिर सुबह उठा सुबह उठा तो अभी कल थोड़ा दाल वगैरह खाया तो थोड़ा ताकत आ गया पानी पिया तो तो उठ करके उस्ती कहता है कि ऐसा मैंने सुना है यहाँ पास में कुछ दूर में कोई राजा बहुत बड़ा ये कर रहा है। अब मैं तो जानता हूँ सामवेद विद्वान तो हूँ तो यदि मैं वहां चला जाऊंगा तो मुझे अवश्य कुछ दक्षिणा कुछ अन्न आदि दक्षिणा में मिलेगा तो वहां तक चला जाता अच्छा था लेकिन थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिलता वहां तक चलना पड़ता है वो चलने को कुछ मिल जाता तो चला जाता ऐसा सुबह सुबह उठ करके अपने आप बोला कि पत्नी को पूछा कुछ नहीं अब उनको मालूम ही नहीं था वो रखी हुई है वो भी मालूम नहीं था लेकिन कुछ पूछा ने ऐसा बोला कि हो जाता थोड़ा तरन हो जाता तो हम वो खा करके वहां पहुंच जाते तो ये पत्नी सुनती है तो तुरंत वो जो है कल जो रखा हुआ था वो भी पुराना हो गया परयुषित हो गया उसको ला करके देती है और बोलता कल आपने जो दिया था मैंने खाया नहीं मैं तो पहले से मेरे को कुछ मिल गया था इसके कारण मैंने उसको रख दिया था ये आप स्वीकार करिए और जाके आइए ऐसी करके उनको देता तो ये क्या है कि लंबा हो गया पहले तो किसी आ, आ, किसी का झूठन जो मतलब जो जिनसे लेना नहीं चाहिए उनका झूठन है और उसको खा करके आधा रखा था वो आधा अभी रात को रख दिया रात को रखने से वो भी खराब होता डाल रात को रखेंगे सुबह तो खराब होता वो भी खराब हो गया वो फिर सुबह उसको खा करके वो यज्ञ करने के लिए यज्ञ के मंडप में चले गए ये कथा है अब ये कैसे किया ये कैसे कर सकता है तो प्राणात्य के समय में कर सकता प्राण संगढ़ की स्थिति थी इसलिए ऐसा उन्होंने किया था ये कहना चाहते इतिहासविन ब्राह्मणे तो क्या हुआ था चाक्रायण हा किला आपदगत इभ्य न सामी खादिता कुलमाषान छाता ये वहां की कथा को संक्षेप में बता दिया कि चाक्रायण ऋषि है आपद ग आपदगा में आ गया ये आपत की स्थिति है ठीक है इभ्य न सामी खादिता इभ्य के द्वारा ये हाथी चलाने वाले को इभ्य कहते तो इभ्य के द्वारा सामी खादिदा सामी माना आधा अधा का एक अव्यय पद है सामी अर्धा अर्ध को सामी कहते तो सामी खादिदान नादा खाया हुआ क्या है वो कुलमाशान कुल को कुल मार्सों को कुलमाश कहते हैं मार्स कहे तो उड़द का दाल है और कुलमाश कहे तो वो खराब उड़द का दाल है अच्छा दाल नहीं और ये दाल आदि कहते हैं स्वयं बहुवजन में कहते कोई एक वजन में नहीं कहते क्योंकि एक डाल नहीं होता है वो डाल तो साथ में होता है इसलिए बहुवजन ही नित्य बहुवजन होते हैं इनका माषाह ये आता है ना रुद्री में भी आता है सब जगह बहुवजन देता है ऐसे कुलमाशों को चखाता खा लिया ये लिटलाकार का प्रयोग है खाद दाद में लिटलाकार करके चखादा कर दिया अच्छा बाद में क्या हुआ अनुपानम तो तदीयम उच्चिष्ट दोषात प्रत्यात चक्षु जब वो इभ्य अनुपान दिया मैंने अनुपान का अर्थ खाना के खाने के साथ में जो पान किया जाता है पानी पिया जाता है वो दिया तो उसको नकारा क्या बोल करके नकारा उच्चिष्ट दोषा वो पिएंगे तो उच्चिष्ट हो जाएगा ऐसा सोच करके झूठा हो जाएगा ऐसा सोच करके वो पानी को तो उन्होंने छोड़ा कारण क्या बोला कारण हम चात्रा वो चत वो उसको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कर रहे है? कि मेरा डाल तो ले लिया पानी नहीं ले रहा है तो इसका क्या रहस्य है समझ में ना आने के कारण उसने पूछा कि यह क्या फुलमाश झूठा नहीं है ऐसा पूछा पूछा तो ऋषि ने ऐसा उत्तर दिया कि नजीविशमा इमान अखाद नीति कामो मदपानमच ऐसा उन्होंने कहा देखो भाई ये इन दाल दा, को इस दाल को यदि मैं ना खाऊं तो मैं नहीं जिंदा रहूंगा ना अजीव मैं नहीं जिंदा रहूंगा इसलिए मैं इसको खा रहा हूं और कामों में उदपान जल पान तो कहीं भी मिल जाए जल तो कहीं आके कहीं भी मिल जाता है इसीलिए जल के चिंदा नहीं जल पियेंगे तो झूठा हो जाएगा क्योंकि वो जल जनता अन्यत्र मिलता है आपने किसी झूठे से ले लिया वो गलत है लेकिन ये अन्यत्र नहीं मिलता है इसलिए लेना था ऐसे करके कहते कभी कभी ऐसा होता है शास्त्र का कुछ नियम होने से देखने से आपको ऐसे लगता है कि इसका कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आया तो आपका लॉजिक है नहीं इसलिए बोलते हैं ये जो अपने लिए जो अच्छा होता है उसको आप मानते हैं और नहीं होता है तो नहीं होता उसको नहीं मानता ऐसा नहीं है कि शास्त्र के अपनी एक मर्यादा निश्चित एक मर्यादा रहती है उस मर्यादा के अनुसार जो समझौता हो सकता है उसको करते हैं और नहीं हो सकता तो नहीं करते यही मर्यादा है कि यदि अन्यत्र आपको प्राप्त होता है तब आप किसी से जूठन लेते हैं तो जूठन का दोष होगा आप दूषित हो जाएंगे प्राचित करना पड़ेगा और अन्यत्र नहीं मिलता है आपत्काल है जैसा औषधि आदि है जैसे आसव आदि होते हैं औषधि में अरिष्ट होते हैं आसव होते हैं ये सब सामान्य दृष्टि से नहीं पीने के लिए कहा है शास्त्र आसव आसव एक प्रकार के शराब होते हैं वो आसव जो बनाते हैं ना वो शराब जैसा ही बनाते हैं उसमें भी अल्कोहल इफेक्ट होता है पांच छह प्रतिशत छह प्रतिशत आठ प्रतिशत सब अल्कोहल होते हैं ये जो आसव आदि होता है आयुर्वेद में जो दवाई दी जाती है उसमें अच्छा वो नहीं पीने के लिए कहा आसव नहीं पीना चाहिए साधकों को लेकिन आपातकाल है औषधि के रूप में आपतकाल में आपको उसका सेवन करना ही है तो कर सकते तब कर सकते लेकिन ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद फिर नहीं कर सकते ऐसा ही यहां सही सही उत्तर दे दिया उशस्ति चाक्रायणी ने इसलिए हमने ऐसा किया था पुनस् उत्तरे हो फिर दूसरे दिन उत्तरेद्यूहू मैंने अपरअ्मानी तान तानेव स्व पर उच्चिष्ठा उन्हीं उसी डाल को यहां पे हिंदी में तो उन्हीं डाल को नहीं कह सकते उसी डाल को कहना पड़े डाल तो एक वजन है तो तानेव स्व पर उच्चिष्ठा स्वन अपना और पर का मन दूसरे का वो पहले का तो उसी का उच्चिष्ट था और इसके बाद अपना भी उच्चिष्ट है अपना भी खाया उसने दो दो का उच्चिष्ट है वो उच्चिष्टान परयुषिदान कुलमाशान और एक दिन पुराना भी हो गया वो परयुषित हो गया तो परियुषिदान कुलमाशान भक्षयाम बभू भक्षण किया यह लिट्टाकार का प्रयोग किया भूता दूसरे ये कथा वहां दिखती है इससे क्या समझ में आता है क्या ऐसा करना चाहिए करके समझ में आता है क्या तो कहते हैं कि उच्चिष्ट उच्चिष्ट परियुषित भक्षणम दर्शयतिया श्रुते आशय अतिशये उठ उच्चिष्ट, उच्चिष्ट परूषित भक्षण का वहां कथन करने से उस श्रुति का कुछ विशेष आशय दिखता नहीं तो यह सामान्य बात तो है नहीं एक तो पहला उच्चिष्ट और दूसरा उच्चिष्ट और उसके बाद एक दिन का पुराना एक रात बीतने के बाद में उसका भक्षण करते हुए ऋषि कहा जा रहा है यनी के लिए जा रहा है वो भी यत्नी करने के लिए जा रहे हैं और कहीं नहीं तो कितना पवित्र होना चाहिए कि ये सब जूठा खा करके जा रहा ऐसा हो गया तो क्यों ऐसा हुआ बोलते उसका श्रुधि का एक आशय अधिशय लक्षित होता है इसलिए श्रुधि का ये आशय विशेष को सर्वत्र जानने के लिए आपको श्रुति परंपरा शास्त्र नियम शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ता नहीं तो श्रुति का यथार्थार्था आपको न्याद नहीं होगा तो आदिशय लक्ष्य थे क्या है आदिशय वहां उपदेश क्या है कि प्राणास्त्य प्रसंग प्राणसंधारणाया भक्ष्यम अभि भक्ष यही वहां उपदेश मिलता है कि प्राण संकट आने के प्रसंग आने पर प्राणाते प्रसंगाने पर प्राण संधारणाया प्राण के धारण के लिए प्राण की रक्षा के लिए अभक्ष्यम में भी भक्षव्यम अभक्ष्य भी खा सकते हैं खाना चाहिए यदि वहां प्राण संकट आ गया तो पर कोई रास्ता नहीं किंतु इसका ये अर्थ नहीं ये कहा आ, वो तो झूठा भी खा सकता झूठा नहीं होता अभी आजकल कई लोग ऐसे बोलते हमारे धर्म में करने वाले भी जुठन आदि छोड़ दिया लो। बहुत परेशान अब जैसे जो हॉस्टल आदि में रहते हैं सब करते हैं वो होटल आदि में जो खाते हैं ना वो जूठन का कोई धानी नहीं रहती तो मतलब बिल्कुल वो ऐसे शास्त्र के अनुसार भी गलत है हमारे शिष्टाचार के अनुसार भी गलत है और साइंटिफिकली भी गलत है कोई दूसरे का खाया हुआ या पूर्श किया हुआ ये सब जो है अन्न खाने से उसमें दोष होता है कि वो दो रोग आते हैं जैसा अभी कोरोना आया है इत्यादि है सब ऐसे ही होता है वो फैलने वाली बीमारी फैलते बहुत कुछ होता है इसलिए होता है कि घर में भी अपने घर में भी ऐसा नहीं किया जाता ये कि घर में भी नहीं करता है हाँ नहीं कहा सकते तो ऐसे में ऐसा नहीं होता है तो ये इसलिए या, या तो ऋषि ने किया अब ये उदाहरण दे कोई कहेंगे तो आपको लगेगा बात तो सही है ऋषि ने तो इतना झूठा खाया तो ये तो हम भी कर सकते तो क्या है उसने रखा ऐसा करके लोग पूछेंगे तो ऐसा होता है तो उसका सार निकालना पड़ेगा उस ऋषि का तात्पर्य क्या है वो कथा क्या बता रही है तब कहते हैं कि प्राणात्यय के प्रसंग में ये सब हो सकता है किंतु स्वस्थ अवस्थाया हम तो उत्तान न कर्तव्य जब स्वस्थ अवस्था है सब कुछ ठीक ठाक है कुछ भी आपको खाने को मिल रहा है शास्त्र के अनुसार तब तो ये इस प्रकार तो नहीं करना चाहिए विद्यावदापी थी अनुपान प्रत्याख्या गम्य कैसे मालूम पड़ता है कि स्वस्थ अवस्था में जब ठीक ठाक है अन्य कोई भी उपाय विद्यमान है उस स्थिति में विद्यावान को भी विद्यावान माने यहाँ प्राण प्राण विद्या का जो उपासना करते हैं उनका सर्वान्न भक्षण की बात कर रहे हैं तो उसको भी अनुपान क्या भक्षण नहीं करना चाहिए अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए इससे किससे मालूम पड़ा बोलते अनुपान प्रत्याख्यानात् जो जब वो अनुपान दिया पीने के लिए पानी दिया तो उन्होंने मना कर दिया ना उससे ये मालूम पड़ता है कि वो पानी पीते तो उनको पाप लगता दोष लगता लेकिन पानी नहीं पिया क्योंकि पानी अन्यत्र प्राप्त होता है वह अभी पानी का ऐसा संकट नहीं है पानी तो है इसीलिए अनुपान प्रत्याख्यानाद गंभीर अनुपान को प्रत्याख्यान करने से यह मालूम बढ़ता है केवल प्राण अत्यय के समय में कर सकता है अन्यथा नहीं कर तस्मा अर्थवादो नहवा एवं विधि इतम इसीलिए नहवा एवं विधि तनंदम भवति इत्यादि जो वाक्य है सर्वान्न भक्षण का जो कथन कर रहा है ये वाक्य अर्थवाद है स्तुति है ये करने के लिए नहीं कहा इस प्रकार से उसमें कुछ आशय विशेष है यह आशय विशेष को बोध कराने के लिए ये वाक्य आया है ऐसा समझना चाहिए कहा आगे फिर ओम पूदर्ण मुदश्यते पूर्णस पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ ओम शांति शांति शांति